को बृहदारण्यकोपनिषद शांकर भाष्यार्थ अध्याय पाँच दसम ब्राह्मण से तेरह ब्राह्मण प्रकरण प्रकरणांतर्गत उपासनाओं से प्राप्त होने वाली गति सर्वेशा अस्मिन प्रकरण उपासना उपासनाम गतिम फलम चोचते इस प्रकरण में बतलाई गई समस्त उपासनाओं का यह गतिरूप फल बतलाया जाता है यदा वैपुरशोस्मा लोका स वायुमागछति तस्म सजिहि तथारक्रे खन स ऊर्धम आक्रमते स आदि आगछति तस् विजिहते यंबर से खतेन स ऊर्धम आक्रमते स आगछति तस्म यथा युह खमते न सा लोक उध्व आक्रमते समाह जिस समय यह पुरुष इस लोक से मर कर जाता है उस समय वह वायु को प्राप्त होता है वहाँ वह वायु उसके लिए छिद्र युक्त हो जाता मार्ग दे देता है जैसा कि रथ के पहिए का छिद्र होता है उसके द्वारा वह उर्ध होकर चढ़ता है वह सूर्य लोक में पहुंच जाता है वहां सूर्य उसके लिए वैसा ही छिद्र रूप मार्ग देता है जैसा कि लंबर नाम के बाजे का छिद्र होता है उसमें होकर वह ऊपर की ओर चढ़ता है वह तो चंद्रलोक में पहुंच जाता है वहां चंद्रमा भी उसके लिए छिद्र युक्त ही मार्ग देता है जैसा कि दुंदुभी का छिद्र होता है उसके द्वारा वह ऊपर की ओर चढ़ता है वह अशोक मानसिक दुख से रहित और अहिम अर्थात शारीरिक दुख सुन्य लोक में पहुंच जाता है और उसमें सदा अनंत वर्षों तक, अर्थात के अनेक कल्पों तक निवास करता है विद्वान आसमान शरीर पर स तथा वायुम आगछे भूतो वायु स्निमितेद्य तिष्ठति स वायुः तत्र तत्मे तस्मै करोत्यात्मना प्राप्त स्वात्मात्म छिद्रमुचित यथा रथ चक्रस्थिद्रम प्रसिद्ध पिमाण जिस समय पुरुष अर्थात उपासक इस लोक से मर कर जाता है शरीर त्याग करता है उस समय वह वा वायु को प्राप्त होता है आकाश में भूत तिरछा होकर स्थित वायु अर्थात वा वायु अर्थात रूप से विद्यमान है। वह वहां अपने में प्राप्त हुए उस उपासक के लिए विजहीते अपने अवयवों का विच्छेद कर देता है अर्थात अपने को युक्त कर देता है कितना बड़ा छिद्र करता है सो बतलाया जाता है जैसा कि रथ के पहिए का छिद्र होता है वैसे परिमाण वाला छिद्र कर देता है तेन छिद्रेण स विद्वान् ऊर्धम आक्रमत ऊर्धति स आदि आगछति आदि ब्रह्मलोक जिग्मीषो निधम करिता सोप्यविध उपासकाय द्वार प्रयक्षति तस्में सजहीते यहांबादितशेषिद्रपर तेन स ऊर्ध् आक्रमते उस छिद्र द्वारा विद्वान होकर चढ़ता है अर्थात मुख होकर जाता है वह आदित्य लोक में पहुंच जाता है आदित्य ब्रह्म लोक को जाने वाले का मार्ग रोककर स्थित है वह भी उस मार्ग इस प्रकार जाने वाले उस उपासक को मार्ग दे देता है उसके लिए वहाँ वह अपने मंडल को छिद्र छिद्रयुक्त कर देता है जैसा कि लंबर नामक एक वाद्य विशेष के छिद्र का परिमाण होता है इसके द्वारा वह ऊपर की ओर चढ़ता है और चंद्रलोक में पहुंच जाता है सोपि तस्में त्र विजीते यथा दुंदुभे खम प्रसिद्धम तेन सह ऊर्धक्रमते सलोक प्रजापतिलोकम आगछति किशिष्ट अशोक मानसन दुखें विवर्जितेत अहिम हिमवर्जित शारीर दुखवर्जितर्थ तम प्राप्य तस्वीर वसति, शास्वती नित्यः साम संवत्सरा नित्यर्थः। ब्रह्मणों बहून कल्पान भसती, भसती वहाँ वह भी उसके लिए अपने को छिद्र छिद्रयुक्त कर देता है जैसा कि धुन्धु का छिद्र प्रसिद्ध है उसके द्वारा वह ऊपर की ओर चढ़ता है वह लोक अर्थात प्रजापति लोक में आ जाता है कैसे लोक में अशोकम अर्थात मानसिक दुख से रहित और अहिमम हिमवर्जित अर्थात शारीरिक दुख से रहित लोक में वहां पहुंचकर वह उसमें शाश्वती समाह नित्य अर्थात अनंत वर्षों तक बसता है तात्पर्य यह कि ब्रह्मा के अनेकों कल्पों तक वहां निवास करता है ये वृदारण्यकोपनिषदभाष्य पंचमाध्याय दशम गति ब्राह्मणम एकादश एकादशब्राह्मण व्याधिश्मानगमन और अग्निदाह में परम तपो दृष्टि का विधान ये तै या तपो यद्याप्यते परमलोक जयती येद परम तपोय प्रेतम्यम हरि परमलोक जयती यं वेद तद पर तपोयम प्रेतमती परम नईवलोक जयती ये व्याधयुक्त पुरुष को जो ताप होता है यह निश्चय ही परम तप है जो ऐसा जानता है वह परम लोक को ही जीता जीत लेता है मृत पुरुष को जो वन को ले जाते हैं यह निश्चय ही परम तप है जो मृमार व्यक्ति ऐसा जानता है वह परम लोक को ही जीत लेता है मरे हुए मनुष्य को सब प्रकार जो अग्नि में रखते हैं या निश्चय ही परम तप है जो ऐसा जानता है वह परम लोक को ही जीत लेता है एक तई परम तप है कि त्या व्याधि जरादिपरीगृह सन यप्य तदेत परम तप इव चिंत दुखसा तथाव चिंतो विदुष कर्मक्षतुस्तव तपोबत स निंदीद तेन विज्ञान तपसा दग्ध किलविश परमोक ये वेद यह निश्चय परम तप है वह क्या है व्याहित ब्राहिति व्याधि अर्थात जरादि से ग्रस्त हुआ पुरुष जो ताप होता है वह परम तप है ऐसा चिंतन करें क्योंकि ताप और तप इनमें समान ही क्लेश है इस प्रकार चिंतन करने वाले उस विद्वान का जो कि स्वतः प्राप्त हुए रोगादि को की निंदा नहीं करता तथा उससे विषाद को प्राप्त नहीं होता वही तब कर्म क्षय का हेतु हो जाता है जो इस प्रकार जानता है वह उस विज्ञान रूप तप के द्वारा पापों को दग्ध करके परम लोक पर विजय प्राप्त कर लेता है तथा मुमूर्शु राधावे वह एकदद परमं तपो यम प्रेत माम्यम हरती ऋत्जोन्त कर्ण्य कर्मणेद ग्राद्य गमन सामा परम मम तप तपो भविष्य ग्राम परम तपैति प्रसिद्ध या ज्वेलोकतीं भेद इति प्रकार मनासपुरुष आरंभ में ही कल्पना करता है क्या कल्पना करता है मर जाने पर मुझे ऋत्विक गण अंत्येष्टि कर्म के लिए जो ग्राम से वन में ले जाएंगे यह निश्चय ही परम तप होगा ग्राम से वन ग्रमण में समानता होने के कारण वह मेरा परम तप हो जाएगा यह तो प्रसिद्ध ही है कि ग्राम से वन में जाना परम तप है जो ऐसा जानता है वह निश्चय ही परम लोक को जीत लेता है तथे तद वै परम तपोज अग्नि प्रवेश सामान्या परम शोक जयती यह एवं वेदा तथा जिस मृतक को सब ओर से अग्नि में रखते हैं यह भी उसके लिए परम तप होता है क्योंकि अग्नि प्रवेश से इसकी समानता है जो ऐसा जानता है वह निश्चय ही परम लोक को जीत लेता है ये बृहदारण्यिकोपनिषदभाष्ये पंचमाध्याय एकादश तपो ब्राह्मणम द्वादश ब्राह्मण अन्य प्राण रूप ब्रह्म की उपासना और तद विषय आख्यान अन्न ब्रह्मेति तथे तदुपासना है इस प्रकार इस अन्य उपासना का विधान करने की इच्छा से वेद कहता है अन्न ब्रह्मेतक आहु स्त तथा पूयति वा अन्नमें प्राणा प्राणो ब्रह्मेत आहु स्तन तथा शुष्यति वै प्राणते ना देते ह्य देंवे एक भूज भूप् परमता स्वाह प्रद पितरम किं स्देव विदुषे साधु कुरिया कमेवा स्म असाधु कुरियामीति सह स्म गच्छते रात्रिदस्वन योरेकूम भूप् परमताती तस्माऊतुआच विद्यन्न वै व्यी बाूता न्रमती वैरम प्राणेहिमाली सर्वाणी भूता रमंते सर्वाणी हवा अस्म भूता सर्वाणी भूता रमंते यं वेद कोई कहते हैं कि अन्न ब्रह्म है किंतु ऐसी बात नहीं है क्योंकि प्राण के बिना अन्न सड़ जाता है कोई कहते हैं प्राण ब्रह्म है किंतु ऐसी बात नहीं है क्योंकि अन्न के बिना प्राण सूख जाता है परंतु ये दोनों देव एक रूपता को प्राप्त होकर परम भाव को प्राप्त होते हैं ऐसा निश्चय कर प्रातृद ऋषि ने अपने पिता से कहा था इस प्रकार जानने वाले का मैं क्या शुभ करूँ अथवा क्या अशुभ करूँ क्योंकि कृतकृत क्रित हो जाने के कारण उसका तो न कोई शुभ किया जा सकता है और न अशुभ ही पिता ने हाथ से निवारण करते हुए कहा प्रात्रिद, ऐसा मत कहो इन दोनों की एक रूपता को प्राप्त होकर कौन परमात्मा परमता को प्र, प्राप्त होता है अतः उससे उस, उस प्रातृद के पिता ने भी ऐसा कहा वी यही अन्न है वी रूप अन्न में ही ये सब भूत प्रविष्ट है रम यह प्राण है क्योंकि रम अर्थात प्राण में ही ये सब भूत रमण करते हैं जो ऐसा जानता है उसमें ये सब भूत प्रविष्ट होते हैं और सभी भूत रमण करते हैं अन्न ब्रह्माण्न मध्यते यद ब्रह्म ब्रह्मेतक आचार्या आहुस्तन्न तथा ग्रहितव्यम अन्नम ब्रम्भेति अन्ने चाहु प्राणो ब्रम्भेति तचे यथा न ग्रहितव्यम अन्न ब्रह्म है अन्न जो कि खाया जाता है वह ब्रह्म है ऐसा कि नहीं आचार्यों का कथन है किंतु अन्न ब्रह्म है इसे इसी रूप में नहीं स्वीकार करना चाहिए दूसरे कहते हैं प्राण ब्रह्म है इसे भी इस रूप में नहीं स्वीकार करना चाहिए किमर्थम पुनरन्नम ब्रह्मेती न ग्राह्य यस्मा पूयती क्लिद्यते पूम आपद्यत ऋत प्राणा तत्क ब्रम्ह भविम अर्हति ब्रह्म ही नाम तद यद विनाशी किंतु अन्य ब्रह्म है ऐसा क्यों नहीं समझना चाहिए क्योंकि प्राण के बिना यह सड़ता है इसमें पानी छूटने लगता है अर्थात यह पूतिभाव दुर्गंध को प्राप्त हो जाता है फिर यह किस प्रकार ब्रह्म हो सकता है ब्रह्म तो वही हो सकता है जो अविनाशी हो अस्तु त्रह्म नई यस्म शुष्य वे प्राण शोष मुपैती ऋतेन्ना अत्ता अतनेद्यन बिना न शक्नो आत्मा तस्मात् तस्मा शुष्य वै प्राण ऋतेन्ना अत एक ब्रह्मता नोपद्यस्मा तस्माते एक धा मेक धा भाव भूत्वा गत्वा परमत्व ग्छ गच्छतो ब्रह्मत्व प्राप्त अच्छा तो प्राण ही ब्रह्म रहे ऐसा नहीं क्योंकि अन्न के बिना प्राण सूख जाता है शुष्कता को प्राप्त हो जाता है प्राण तो अन्न भक्षण करने वाला है अतः अपने भक्ष अन्न के बिना वह अपने को धारण करने में समर्थ नहीं है इससे अन्न के बिना प्राण सूख जाता है अतः इनमें से एक एक का ब्रह्मत्व संभव नहीं है इसलिए अन्न और प्राण दो देवता एक रूप होकर एक भाव को प्राप्त होकर परमता परम भाव को प्राप्त होते अर्थात ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाते हैं तदेत अद्यवस्थ्य श्याम श्याम स्वाह स्म प्राथिजो नाम पितरमात्मन किंचर्क यथा मैया ब्रह्म परिकलित एवं विदुषे साधु साधु कुर्याम किंसि साधुकु साधुशोभन पूजा कास्म पूजा कुप्राय किस्मै विदुसे साधु कुर्याम कृतकृत्यो कृतकृत साप्राय अन्नपाड़ौ सहभूत नापि साधु साधुकर्णेन खंडिवतीधुकर्णेन साधु महीक इसे इस प्रकार निश्चय कर प्रातृत नाम के ऋषि ने अपने पिता से कहा पिंसित कौन सा इसमें स्वित यह वितर्क भाव सूचित करने के लिए है मैंने जिस प्रकार ब्रह्म की कल्पना की है उस प्रकार जानने वाले का मैं क्या साधु करूं? साधु शोभन अर्थात पूजा तात्पर्य यह है कि उसकी मैं क्या तो पूजा करूं और क्या ऐसा जानने वाले का मैं असाधु करूँ अभिप्राय यह है कि वह तो कृतकृत्य है अन्न और प्राण ये मिलकर ब्रह्म है ऐसा जो जानने वाला है वह वा पुरुष अशुभ करने से तो खंडित नहीं होता और शुभ करने से महान नहीं होता तमेव वादि स पिता स्म पाणीना हस्तेन निवारृद कस्वेन्रन्न प्राय प्राण्योरेकूँ भूत परमता कस्तु ग्छति न कस्िदपी विद्वान नेना, ब्रह्म तस्मान क्रित इस प्रकार कहने वाले उस पुत्र को हाथ से रोकते हुए पिता ने कहा नहीं ऐसा मत कहो इन अन्न और प्राण को एक रूपता को प्राप्त होकर कौन परम भाव को प्राप्त करता है इस ब्रह्म दर्शन के द्वारा कोई भी विद्वान परम भाव को प्राप्त नहीं कर सकता इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए इ कृत्कृत्य है यद्यं ब्रवीतों भव कथं परमताती तस्मा हईत वक्ष वच उवाच किं तत्ति तत्ुच्य अन्न वै भी भूतानि यस्मा सर्वाणी भूतान्यन विच्यते यदि ऐसी बात है तो आप बताइए कि किस प्रकार परम भाव प्राप्त करता है तब उसके प्रति उसके पिता ने यह आगे कहा जाने वाला वचन कहा वह वचन क्या था वह था वी वह वी क्या है सो बतलाते हैं अन्न ही वी है क्योंकि अन्न में ही वे समस्त भूत विष्ट आश्रित हैं इसलिए अन्न वी इस प्रकार कहा जाता है किमच रमिति रमिति चोक्तमान पिता किम पुनस्तद रम प्राणो वै रम कत्या प्राणे यस्माद् बलाश्रेय सति सर्वाण भूतानि रमंते तो गुणस्य रमण सर्वूताश्रयगुणम सर्वूतरगुणस्थ नशिनायतनोंराश्रय रमते ना सत्यप्यायतने दुर्बलो रमते यदातवाणी बलवा तता मनबान रमते लोक युवा सैद साधु युवाध्याय इत्यादिश्रुतेम एव विद फलम सर्वाणी वा अस्म भूताुणा सर्वाणी भूता रमंते प्राणगुण ज्ञा येदा इसके सिवा रम कहा पिता ने रम ऐसी ही ऐसा भी कहा सो रम क्या है प्राण ही रम है क्यों सो बतलाते हैं क्योंकि बल के आश्रय भूत प्राण के रहने पर ही सब भूत रमण करते हैं इसलिए प्राण रम है इस प्रकार अन्य समस्त भूतों के आश्रय रूप गुण वाला है और प्राण समस्त भूतों के रति रूप गुण वाला बिना आयतन अर्थात बिना आश्रय के भी कोई रमण नहीं कर सकता और आश्रय के होने पर भी प्राणहीन अर्थात बलहीन भी भ्रमण नहीं कर सकता जिस समय प्राणी आश्रय से युक्त और बलवान होता है तभी अपने को कृतार्थ मानता हुआ वह रमण करता है जैसा कि युवक हो अच्छा युवक हो और विद्य विद्यावान हो इत्यादि श्रुति से ज्ञात होता है अब श्रुति इस प्रकार जानने वाले उपासक का फल बतलाती है जो ऐसा जानता है उसमें अन्य गुण का ज्ञान होने के कारण समस्त भूत प्रवेश करते हैं तथा प्राण गुण का ज्ञान होने के कारण समस्त भूत रमण करते हैं यदि बृहदारण्य को से ब्राह्मणम् त्रयोदश ब्राह्मण तयोदश्राह्मण दृष्टि से प्राणोपासना उठ प्राणो व उत्थ प्राणो, प्राणो सर्वत्थापयुद्धास्मुखबीद वीर ताष्त सायुज सलोकता जती वेद उत्थ इस प्रकार प्राण की उपासना करें प्राण ही उक्त है क्योंकि प्राण ही इन सबको उत्थापित करता है इस उपासना से उक्त वेद पुत्र उत्पन्न होता है जो ऐसी उपासना करता है वह प्राण के सायुज्य और सालोक्य को प्राप्त करता है उक्तम तथोपासनाम उत्थम श शस्त्र तद्धि प्रधानमंत्र महाभ्रते कृत किम पुनस्तुक्त प्राणो व उत्थम प्राणस प्रधान उक्तम उत्थमत कथम प्राण उत्थम प्राणो ही यस्मदापय न प्राण ना कच्चि उत्तिष्ठति इसी प्रकार उक्त एक अन्य उपासना है उक्त अशस्त्र है वही महाभ्रतक्रतु में प्रधान होता है अच्छा तो वह उक्त क्या है प्राण ही उक्त है प्राण इंद्रियों में प्रधान है और उक्त शस्त्रों में प्रधान है इसलिए प्राण उक्त है ऐसी उपासना करें प्राण उक्त किस प्रकार है तो श्रुति बतलाती है क्योंकि प्राण ही इस सब को उठाता है उठाने के कारण प्राण उक्त है क्योंकि कोई भी प्राण हीन उठ नहीं सकता तदुपासन फलम आह उद्धास्मा देव विद उक्त विद प्राण विदीरह पुत्र उत्तिष्ठती हृष्टमेत फलम अदिष्टम तुक्तस्य से सालोकताम सालोकता देहती यह एवं वेदा अब श्रुति उसकी उपासना का फल बतलाती है इस प्रकार उपासना करने वाले से उक्तवित प्राणवित वीर यानी पुत्र उत्पन्न होता है यह इसका प्रत्यक्ष फल है परोक्ष फल यह है कि जो ऐसा जानता है वह उक्त के सायुध्य और सालोकता को प्राप्त होता है यजुर्दृष्टि थे प्राणोपासना यजु प्राणो वै सर्वानि भूतानि हिमा सर्वाणी भूता युध्युंते भूतानि सर्वाण भूतानी शेष्ठ जजुष सायुझ या एवं वेद यजु इस प्रकार प्राण की उपासना करे प्राण ही यजु है क्योंकि प्राण में ही इन सब भूतों का योग होता है संपूर्ण भूत इसकी श्रेष्ठता के कारण इससे संयुक्त होते हैं जो ऐसी उपासना करता है वह यजु के सायुज्य और सालोकता को प्राप्त होता है यजुरीति चोपासित प्राणम प्राणो वै यजु कथम यजु प्राण प्राणे ही यस्मा सर्वाणी भूतानी युद्य नशति प्राणे कनचिथ कसाचित योग सामर्थ्यम अतो युनक्तिति प्राणो झजु हो जजु इस प्रकार भी प्राण की उपासना करे प्राण ही झजू है प्राण झजू किस प्रकार है क्योंकि प्राण में ही समस्त प्राणियों का योग होता है प्राण के न रहने पर किसी के साथ किसी का योग होने का सामर्थ्य नहीं है अतः योग करता है इसलिए प्राण यजु है एवं विद फल आह युज उद्यक्षत्यर्थ आसमा एवं विधि सर्वाणी भूतानी श्रेष्ठ श्रेष्ठ भावस्म श्रेष्ठ भावाजाज न श्रेष्ठो भवेदि जजुश प्राण से सायुजम इत्यादि सर्व समानम् इस प्रकार उपासना करने वाले का श्रुति फल बतलाती है इस प्रकार उपासना करने वाले को संपूर्ण भूत श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाव का नाम श्रेष्ठ है इस श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ भाव के लिए यह हमें हम श्रेष्ठ हो इस निमित्त से युक्त होते अर्थात उद्यम करते हैं तथा वह प्राण का सायुज्य प्राप्त करता है इत्यादि सब अर्थ पुर्वत है साम दृष्टि से प्राणोपासना साम प्राणो वै साम प्राणे हिमा सर्वाणी भूतानी संयंसी संयंसीी यास्मी सर्वाणी भूतानी शैष्ठ कल्पन्म सायुज सा सलोकता एवं वेद साम इस प्रकार प्राण की उपासना करे प्राण ही साम है क्योंकि प्राण में ही ये सब भूत सुसंगत होते हैं समस्त भूत उसके लिए सुसंगत होते हैं तथा उसकी श्रेष्ठता के लिए समर्थ होते हैं जो इस प्रकार उपासना करता है वह साम के सायुज्य और सालोकता को प्राप्त होता है सामेत चोपासित प्राणम प्राणो वई साम कथम प्राण साम प्राणे ही यस्मा सर्वाणी भूतानी संयंत्री संगच्छन्ते, संगमनात, साम्यापत्ति हेतुत्वा, साम प्राण संगच्छन्ते, संगास्म सर्वाणी भूतानि, न केवलं संगच्छन्ता, संग श्रेष्ठ भा चास्म कल सामथ्यंतेम सायुज्दी पुवत साम इस प्रकार भी प्राण की उपासना करें। प्राण ही साम है प्राण साम किस प्रकार है क्योंकि प्राण में ही सब भूत संगत होते हैं संगमन अर्थात साम्य प्राप्ति के कारण प्राण साम है संपूर्ण भूत उसके साथ संगत हो जाते हैं केवल संगत ही नहीं होते उसके श्रेष्ठ भाव के लिए भी समर्थ होते हैं साम के सायुज्य को प्राप्त होता है इत्यादि अर्थ पूर्वत है क्षत्रि से प्राणोपासना छत्राणो वै क्षत्र प्राणो हि वै छत्राते हैनम छड़ि प्र्षत्र मंत्रोति छत्रस्य से सायुज सलोकता एवं वेद प्राण छत्र है इस प्रकार प्राण की उपासना करे प्राण ही छत्र है प्राण ही छत्र है यह प्रसिद्ध है प्राण इस देह की जनित छत्र से रक्षा करता है अत्रम अन्य किसी से प्राण न पाने वाले छत्र प्राण को प्राप्त होता है जो इस प्रकार उपासना करता है वह छत्र के सायुज्य और सालोकता को जीत लेता है तम प्राणम प्राण छत्रमितुपासणो वै क्षत्र प्रसिद्ध में प्राणो ही वै छत्रम कथम प्रसिद्धता इत्या हत्रायते पालयतेन पिंडम देह प्राण छड़ो शस्त्रादिंसिता पुनर्मासेना पूरीयती यस्मा तस्मात् प्रसिद्धम छत्रत्व प्राणस्य उस प्राण की छत्र इस प्रकार उपासना करें प्राण ही छत्र है या प्रसिद्ध है कि प्राण ही छत्र है यह प्रसिद्ध किस कारण है सौस्ुति बदलाती है इस पिंड यानी शरीर की प्राण छत्र से शास्त्रादि की पीड़ा से रक्षा करता है अर्थात उसे पुनः मांस से भर देता है अतः छत्र से रक्षा करने के कारण प्राण का छत्रत्व प्रसिद्ध है। छत्र स्फलम प्रमच्तेन कचिदि छत्राण प्राप्नोति त्यर्थः शाखातरे वा पाठा क्षत्रो प्राणो या दियं वेद अब श्रुति उपासक को मिलने वाला फल बतलाती है पर क्षत्रम जिसका किसी दूसरे से त्राण नहीं किया जाता वह प्राण अन्य छत्र है उस अत्र प्राण को प्राप्त होता है शाखांतर माध्यन्धनी शाखा में पाठांतर होने के कारण छत्र मात्र को प्राप्त होता है अर्थात प्राण हो जाता है ऐसा अर्थ होगा जो इस प्रकार उपासना करता है छत्र के सायुध्य और सालोकता को प्राप्त होता है इत बृहतार निपनिषदभाष्य पंचमाध्याय त्रयोदश मुक्त ब्राह्मणम